देवी भागवत बारहवा स्क है दीक्षा विधि भगवान नारायण कहते हैं मुन्े शिष्य के शरीर में क्रमशः छह चिंतन करना चाहिए पैरों में कलाध्वा का लिंग में तत्वाध्वा का नाभ में भुवनाध्वा का हृदय में वर्णाध्वा का लड़ाट में पदाध्वा का तथा मस्तक में मंत्राध्वा का चिंतन करें खुर्च में शिष्य को स्पर्श करते हुए ओम अमुम अध्वानम शोधयामि स्वाहा इस मंत्र के द्वारा घृत मिश्रित तिलों का हवन करें प्रत्येक अध्वा के निमित्त आठ आठ आहुतियाँ देनी चाहिए यो करके ऐसी भावना करें शिष्य के ये छह अध्वा अब ब्रह्म में लीन हो गए फिर गुरु ब्रह्म में लीन हुए उन अध्वाओं को पुनः सृष्टि मार्ग से उत्पन्न करने की भावना करे अपने शरीर में स्थित चैतन्य रूप को शिष्य में नियोजित करना गुरु के लिए आवश्यक है इसके पश्चात पूर्णा देकर होम के लिए आवाहित देवता को करें, फिर अग्नि के के अंगों उद्देश्य से का उच्चारण करके दें, एक एक देवता के लिए एक एक आहुति दें, यो करके आत्मा में अग्नि का विसर्जन कर दें, इसके बाद गुरु ओम वोषठ इस मंत्र को पढ़कर वस्त्र से शिष्य की दोनों आँखों को ढक दे और उसे कुंड के समीप से उठ कलश के पास उपस्थित होने की आज्ञा दे फिर शिष्य के हाथ से प्रधान देवी के लिए पुष्पांजलि समर्पित करावे अब नेत्रों का आवरण हटाकर शिष्य को कुश के आसन पर बैठा दे फिर पूर्व कथित रीति से शिष्य के शरीर की भूत शुद्धि करे इसके बाद शिष्य के शरीर में मंत्रोक्त न्यास करने के पश्चात उसे दूसरे मंडल में शांत भाव से बैठ जाने की आज्ञा दे तदनंतर कलश में रखे हुए पल्लवों को शिष्य के मस्तक पर रखकर मातृका का जप करें फिर कलश के दिव्य जल से शिष्य को नहाने की आज्ञा दें स्नान के पश्चात शिष्य को भली भांति सुरक्षित रखने के लिए वर्धनी संज्ञक कलश के जल से अभिषेक करें इसके बाद शिष्य उठकर दो नए वस्त्र धारण करे और भस्म आदि लगाकर गुरुदेव के समीप बैठ जाए तब परम कृपालु गुरुदेव ऐसी भावना करे कि मेरे हृदय से निकल भगवती शिवा अभी शिष्य के हृदय में विराज रही हैं अतः उन दोनों में की भावना से गंध आदि उपचारों महामंत्र का तीन बार उपदेश करे मुरे तब शिष्य उस मंत्र का एक सौ आठ बार जब करे गुरु को देवता स्वरूप मानकर पृथ्वी पर पढ़कर उनके दंडवत प्रणाम करे उन्हें अपने को अर्पण कर दे ऐसी तदभावना उसके मन में जीवन पर्यंत रहनी चाहिए तरजों को दक्षिणा दे और ब्राह्मणों को भोजन करावे सौभाग्यवती स्त्रियों कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भोजन करावे धन में कृपणता न रखकर दीनों अनाथों और दरिद्रों की सेवा करे अपने को केतार्थ समझकर मंत्र के नित्य उपासना करे नारद इस प्रकार दीक्षा की यह अनुतम विधि तुम्हे बतला दी गई इस विषय में सम्यक प्रकार से विचार करके अब तुम देवी के चरण कमल की उपासना में संलग्न हो जाओ ब्राह्मण के लिए इससे बढ़कर परम उपयोगी दूसरा कोई धर्म नहीं है वैदिक पुरुष अपने-अपने सूत्र में कहे हुए नियम के अनुसार मंत्र का उपदेश करें तांत्रिक को तंत्र की रीति से उपदेश करना चाहिए यही सनातन प्रणाली है जिनके लिए जो जो प्रयोग निर्धारित है वे उन्हीं उन्हीं का उपयोग करें न कि दूसरे का भगवान नारायण कहते हैं नारद तुमने जो पूछा था वह सब मैं बता चुका अब तुम परम आदरणीय भगवती जगदम्बा के चरण कमल की नृत्य को करो मैं जो इस नृत्य मार्ग पर पहुंचा हूं, यह भी देवी की सतत आराधना का ही सत्पल है व्यास जी कहते हैं राजन इस प्रकार यह संपूर्ण श्रेष्ठ प्रसंग नारद जी से कहकर भगवान नारायण ने अपनी आँखें मून ली और वे भगवती के चरण कमल का ध्यान करने लगे ये भगवान नारायण प्रधान मुनियों के भी शिरोमणि हैं उन परम गुरु भगवान नारायण को प्रणाम करके नारद जी भी भगवती का दर्शन करने की लालसा से उसी क्षण तपस्या करने के लिए चले गए